महाभारत शांति पर्व अष्टशीति तमोध्याय प्रजा से कर लेने तथा कोष संग्रह करने का प्रकार युधिषिवाच यदा राजा समर्थोपि को श्या महामते कथम प्रवर्ते तदा तन्मे ब्रोही पितामहर ने पूछा परम बुद्धिमान पितामह जब राजा पूर्णतः समर्थ हो उस पर कोई संकट नो न आया हो तो भी यदि वह अपना कोष बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरह का उपाय काम मिलाना चाहिए यह मुझे बताइए भीष्म भीष्माच यहां कालम यहां यथा बल अनुशिशियात्जाजा धर्मी तिते रहा भिस्म जी ने कहा राजन धर्म के इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के हित साधन में संलग्न रहकर उसे अपने अनुशासन में रखना चाहिए यथाता श्रेय आत्मन एव चम तथा कर्माणि सर्वाणि राजा राष्ट्र सुवर्त जिस प्रकार से काम करने पर प्रजाओं की तथा अपनी भी भलाई समझ में आए वे वैसे ही समस्त कार्यों का राजा अपने राष्ट्र में प्रचार करे मधु दो हम भ्रमरा इव दुहे इस्तनास इस्तनास जैसे भोरा धीरे धीरे फूल एवं वृक्ष का रस लेता है वृक्ष को काटता नहीं है जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय का दूहता है उसके थनों को कुचल नहीं डालता है उसी प्रकार राजा कोमलता के साथ ही राष्ट्र गौ का दोहन करे उसे कुचले नहीं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 है परंतु न तो उसे काटती है और न उसके शरीर में पीड़ा ही में देती है उसी तरह राजा कोमल उपायों से ही राष्ट्र का दोहन करें तथा राष्ट्रम राष्ट्र जैसे तीखे दाँतों वाला चूहा सोए हुए मनुष्य के पैर के मांस को ऐसी कोमलता से काटता है कि वह मनुष्य केवल पैर को कंपित करता है उसे पीड़ा का ज्ञान नहीं हो पाता उसी प्रकार राजा कोमल उपायों से ही राष्ट्र से कर ले जिससे प्रजा दुखी ना हो अल्पेना अल देयेन वर्धम प्रदापेत तथोस्थो भूय क्रम वृद्धि समचरेत वह पहले थोड़ा थोड़ा कर लेकर फिर धीरे धीरे उसे बढ़ावे और उस बढ़े हुए कर को वसूल करे उसके बाद समय अनुसार फिर उसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते हुए क्रमशः बढ़ाता रहे ताकि किसी को विशेष भार न जान पड़े दम्यन्नी दम्यन्नी जैसे बक्षणों को पहले पहल भोझ ढोने का अभ्यास कराने वाला पुरुष उन्हें प्रयत्न पूर्वक नाथता है और धीरे धीरे उन पर अधिक भार लादता ही रहता है उसी प्रकार प्रजा पर भी कर का भार पहले कम रखे फिर उसे धीरे धीरे बढ़ावे यदि उनको एक साथ नाथ कर उन पर भारी भार लादना चाहे तो उन्हें काबू में लाना कठिन हो जाएगा अतः उचित ढंग से प्रयत्त पूर्वक एक एक को नाथ कर उन्हें भार ढोने के उपयोग में लाना चाहिए ऐसा करने से वे पूरा भार वहन करने के योग्य हो जाते हैं सर्व समारंभ पुरुषा सांत्व्य इतरो जन अतः राजा के लिए भी सभी पुरुषों को एक साथ में करने का प्रयत्न दुष्कर है इसलिए उसे चाहिए कि प्रधान प्रधान मनुष्यों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना कर वश में कर ले फिर अन्य साधारण मनुष्यों को यथेष्ट उपयोग में लाता रहे तथस्थान भेद परस्पर यथा अयत्नतः विवक्षित उन परस्पर विचार करने वाले मनुष्यों में भेद डलवाकर राजा सबको सांत्वना प्रदान करता हुआ बिना किसी प्रयत्न के सुखपूर्वक सबका उपभोग करे न ना काले करातेभ्यो निपाते अनुपुर अहम यथा कालम यथाविधि राजा को चाहिए कि परिस्थिति और समय के प्रतिकूल प्रजा पर कर का बोझ न डाल समय के अनुसार प्रजा को समझा उचित रीति से क्रमश कर वसूल करें प्रकोपय राजन मैं ये उत्तम उपाय बतला रहा हूँ मुझे छल कपट या कूटनीति की बात बताना यहाँ अभिष्ट नहीं है जो लोग उचित उपाय का आश्रय न लेकर मनमाने तौर पर घोड़ों को दमन करना चाहते हैं वे उन्हें कुपित कर देते हैं इसी तरह जो अयोग्य उपाय से प्रजा की दबाते हैं वे उनके मन में रोष उत्पन्न कर देते हैं पानागार गार अनिवेशाश्चवेश प्रापणिका कुशीलवास्कृतवा ये चाक निधता नियम्याोपघातका राष्ट्रे भी ठंत बाधं ते, ते भद्रका प्रजा शराफान खोलने वाले वेश्याएं कुटनिया वेश्याओं के दलाल जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पैसे करने वाले और भी जितने लोग हों वे समुचे राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले हैं अतः इन सब को दंड देकर दबाए रखना चाहिए यदि ये राज्य में टिके रहते हैं तो कल्याण मार्ग पर चलने वाली प्रजा को बड़ी बाधाएं पहुंचाते हैं न कैन चिजाच्य कश्चि किंचेदनापति व्यवस्था भूतानाम भूता मनुना मनुजी ने बहुत पहले से समस्त प्राणियों के लिए यह नियम बना दिया है कि आपत्तिकाल को छोड़कर अन्य समय में कोई किसी से कुछ न मांगे सर्वे तथा नुजीवेयुर्न कुरु कर्मचे सर्व इमे लोका ना भवे संशय यदि ऐसी व्यवस्था ना होती तो सब लोग भीख मांगकर ही गुजारा करते कोई भी यहाँ कर्म नहीं करता ऐसी दशा में ये संपूर्ण जगत के लोग निसंदेह नष्ट हो जाते प्रभुर साप से चतुर्भाग श्रुति जो राजा इन सब को नियम के अंदर रखने में समर्थ होकर भी इन्हें काबू में नहीं रखता वह इनके किए हुए पाप का चौथाई भाग स्वयं भोगता है ऐसा श्रुति का कथन है भोगता पाप, च्या, च्या, या ये नरेश्वर। राजा जैसे प्रजा के पाप का चतुर्थांश भोगता है उसी प्रकार पुण्य का भी चतुर्थांश उसे प्राप्त होता है अतः राजा को चाहिए कि वह सदा पापियों को दंड देकर उन्हें दबाए रखें कृतपापस राज तथा कृत्य धर्म से जो राजा इन पापियों को नियंत्रण में नहीं रखता वह स्वयं भी पापाचारी माना जाता है तथा जो पापियों का दमन करता है वह प्रजा के किए हुए धर्म का चौथाई भाग स्वयं प्राप्त कर लेता है स्थान संयम्य प्रसंगोभ का भी पृथक्त पुरुष किम कार्य विवर्जयत ऊपर जो मदिराले तथा तो वैश्याल आदि स्थान बताए गए हैं उन पर रोक लो, लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके काम विषयक आसक्ति बढ़ती है जो धन वैभव तथा कल्याण का नाश करने वाली है काम में आसक्त हुआ पुरुष कौन सा ऐसा न करने योग्य काम है जिसे छोड़ दे मध्यम पर आसक्ति के वसीभूत हुआ मानव मांस खाता मदिरा पीता और परधन तथा परिस का करता है, साथ ही दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है आपदेव याचन्ते परिग्रह दातव्य धर्म तस्ते जिन लोगों के पास कुछ भी संग्रह नहीं है वे यदि आपत्ति के समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिए किसी भय या दबाव में पड़ नहीं माते राष्ट्र याचन काम भूवन माचापिद्य वह ऐसा दाता रही थे नहीं तुम्हारे राज्य में भिखमघे और लुटेरे ना हो क्योंकि ये प्रजा के धन को केवल छीनने वाले हैं उनके असर को बढ़ाने वाले नहीं हैं ये भूतान अनुग्रहण अंते वर्धे च ये प्रजा ते तेराष्ट्रे सुवर्तनताम माँ भूतान आम जो सब प्राणियों पर दया करते और प्रजा की उन्नति में योग देते हैं वे तुम्हारे राष्ट्र में निवास करें जो लोग प्राणियों का विनाश करने वाले हैं वे न रहें दंड्यास्ते च महाराज धनादान प्रयोजका प्रयोगम कार्य जुस्ता यथा बलिकर तथा महाराज जो राजकर्मचारी उचित से अधिक कर वसूल करते या कराते हों वे तुम्हारे हाथ से दंड पाने के योग्य हैं तुम्हारे अधिकारी आकर उन्हें ठीक ठीक भेंट या कर लेने का अभ्यास करावे कृषि गोरक्ष वाणिज्य पुरुष ही कार्ये कर्म बहु कर्म भेदत्त खेती गोरक्षा वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों को जो जिस कर्म को करने में कुशल हो तदनुसार तो अधिक आदमियों के द्वारा संपन्न कराना चाहिए नर चेत कृषि गोरक्ष वाणिज्य चाप्यु अनुष्ठित संशयम लघते किंच राजा बिगड़ते मनुष्य यदि कृषि गोरक्षा और वाणिज्य आरंभ कर दे तथा चारों ओर लुटेरों के आक्रमण से कुछ कुछ प्राण संशय किसी स्थिति में पहुंच जाए तो इससे राजा की बड़ी निंदा होती है धन न पूज ए नित्यम पान आक्षादन भोजन वक्तव्याणी प्रजा राजा को चाहिए कि वह देश के धनी व्यक्तियों का सलाह भोजन वस्त्र और अन्नपान आदि के द्वारा आदर सत्कार करे और उनसे पूर्वक कहे आप लोग मेरे सहित मेरी इन प्रजाओं पर कृपा दृष्टि रखें अंगमे तन्महद्राज्य धनी नो नाम भारत कुकुदम सर्वभूतान धन स्थोनात्र तो भरत नंदन धनी लोग राष्ट्र के मुख्य अंग हैं धनवान पुरुष समस्त प्राणियों में प्रधान होता है इसमें संशय नहीं है शूरो, धार्मिक तपस्वी सत्यवादी चुद्धिमान चा, चापि विद्वां सूरवीर धनी धर्मनिष्ठ स्वामी तपस्वी सत्यवादी तथा तो बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं तस्मा सर्वेश भूत सुप्रीतिमान पाराथिव सत्यम अक्रोधाम आनशंस्यम चाल भूपाल तुम समस्त प्राणियों से प्रेम रखो तथा सत्य सरलता क्रोधहीनता और दयालुता आदि आदिधर्मों का पालन करो एवं दंडम च कोशम च मित्र भूमि च लक्ष्य से सत्याज पर बलान्वित नरेश्वर ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की शक्ति खजाना मित्र तथा राज्य की भी प्राप्ति होगी तुम सत्य और सरलता में तत्पर रहकर मित्र कोश और बल से संपन्न हो जाओगे महाभारत शांति राज संचय परमानुशासन पर अष्टाशीति इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में कोश संग्रह के प्रकार का वर्णन विषयक अठासीवा अध्याय हुआ